श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टांग योग की विधि श्री भगवान अष्टांगयोक्ति योगस्य योगस्तक्षण वक्षे सबीजस्पात्मज मनोजन विधि प्रसन्नम सत्तम स्धर्माचरण शक्तियाधर्मा चतनम दैवालब्धन संतोष आत्मचरण कपिल भगवान कहते हैं माताजी अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना ग्राम्य धर्मच मोक्षति मित मेध्यादनम सस्व विवेक्त क्षेम सेवनम अहिंसा सत्यम अस्ते याद परिग्रहं ब्रह्मचर्य तप शौच स्वाध्याय विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से, से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना पवित्र और परिमित भोजन करना निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना मन वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना सत्य बोलना चोरी न करना आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना ब्रह्मचर्य का पालन करना तपस्या करना धर्म पालन के लिए कष्ट सहना बाहर भीतर से पवित्र रहना शास्त्रों का अध्ययन करना भगवान की पूजा करना मौनम सदा सन जय स्थैर्य प्राण जया शन प्रत्याहारेन्द्रिया मनसा प्राण धारणम वैकुंठलीभिध्यानम समाधानम तथात्म वाणी का संयम करना उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना मनोदुष्टम एक पथभिर्मनोदुष्ट असत्थम बुद्ध्या झुंझीत प्राणोचत शुचे प्रतिष्ठा सन आसन इनसे तथा व्रत दानादि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्ध के द्वारा अपने कुमार्ग गा में दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे परमात्मा के ध्यान में लगावे पहले आसन को जीते फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुछ मृग चरमादि से युक्त आसन बिछावे उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठ कर अभ्यास करे आरंभ में बाएं नासिका से पूरक कुंभक और रेचक करें, फिर इसके विपरीत दाहिनी नाचिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए मनोचिरा सग्रजम जित योगिनः यथा लोहम त्य मलम दहेदोषा धारणाश्चा प्रत्याहण संसर्गा ध्यान नाश्वरा गुणा यदा मन स्वीर योगे न सुसम का भगवत ध्या स्वना साग्रवलोकन जिस प्रकार वायु और अग्नि के पाया हुआ सोने अपने मल को त्याग देता है उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पिताद जनित दोषों की धारणा से पापों को प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवत में उत करने वाले राग द्वेश दुर्गुणों को दूर करें जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नाशिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भारुणे क्षणम नीलोल दल श्याम शंख चक्र श्री वस्त वक्ष संभ्राजत कौशुभा मुक्त कंधरम भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है नेत्र कमल को उसके समान रत्नारे हैं शरीर नील कमल के समान श्याम है हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है बक्षस्थल स्थल में श्रीवस्त्र चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मड़ी झलमिला रही है मतदीर्कलया परी तम वनमारूपुर का भोज विष्टर दर्शनीय तमम शांत मनो नयन वर्दनम वन वनमाला चरणों तक लटकी हुई है जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं अंग प्रत्यंग में महामूल्यवान हार कंकण किरीट भुजबंध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधने की लड़िया उसकी शोभा बढ़ा रही है भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है उनका दर्शनी श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है अपीच्य दर्शन सस्वर्वोक नमस्कृत सतम वयसी कशोरे भिद्याग्रह काम कर्त पुण्यश्लोक ध्यादेम समग्रांगम ये मन उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं बड़ी मनोहर झाकी है भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक चित्त वहां से हटे नहीं स्थित व्रजतम आसीनम शयान वा गुहाशयम प्रेक्षणीजय हिम ध्या क्षुद्ध भाव न चेतसा तस्म चित्तम चिंत सर्वाभय वसंस्थित विलक्षणकृत संयुज्याधंगे भगवत मुनि भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय है अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए जलते हुए बैठे हुए पौधे हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भावयुक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे सचिंत भगवत चरणारविंदम वज्राकुशधजरोफलाछनाढ़्यम उत्ंग रखसनक्रवा ज्योत्नादेन्धकार योचन श्रेतचरिवरोधक तीर्थेन मूर्ध्यन शिव शिव भू ध्याल सलम सैलन शेठ चरणार भगवान के चरणों का भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए वे वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं इन्हीं की धोवं से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए ये अपना ध्यान करने वालों के पापरूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें जानुद्वयम् विधातुः जन्मा श्रीहरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करे जिनको विश्वविधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमललोचना लोचना लक्ष्मी जी अपने जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलों की कांति से लाड़ लड़ाती रहती हैं। हैत शिख काम सिखा कुसुम भाषो व्याल बेपी ते वर्तमान कला भगवान की जांघों का ध्यान करे जो असली के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुण जी की पीठ पर शोभायमान है भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करे जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहने हुई स्वर्णमय करधनी की ललियों को आलिंगन कर रहा है ना भी ध्याम हारमयूखरम संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित ना भी सरोवर का ध्यान करें इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि दोनों स्तनों का चिंतन करें जो वक्त पड़े हुए शुभ हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ते हैं महाभिभूत इसके पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है इस संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है परिवर्तनेन संचित ये दशन सतार्म्य तेज शंखम चरोहराज रुहराजहंसम समस्त लोकपालों के आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकड़ादि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। कौमोद कि भगवत दयिता दिग्धा मरातिथ चैत्यस्य गिरोपूषण चैत्य कंठे फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का भवनों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें भाई संचित भगवत भगवतो यदेशकर कुंडल वलतेन विद्योतिमल कपोल उधार नाशम भक्तों पर कृपा करने के लिए ही साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो से से है और मिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से के हिलने प्रकाशमान स्वच्छ कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है यत्रे मनोमय काली काली घुघराली अलका से मंडित भगवान का मुख मंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमणों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उनके कमल सदेश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखार की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करोक अधिकम कृपया तिघोर तापत्रोपना श्रेष्ठ मक्षो स्निध स्मिता ध्यान या गुहायाम हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है हा संभरी रमण था अखिल लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषण मतुदारम संोहनाय रचित निजमाय भ्रोमंडलमृत मकर ध्वज से श्रीहरि का हास्य जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रुसागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्रीहरि ने अपने भूमंडल को बनाया है उनका ध्यान करना चाहिए ध्यानाजनम प्रहसित बहुलाधरो भाषारुणा तनोद्विज कुंद पंक् ध्याण अत्यंत भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान ध्यान करें जो वस्तुतः ही योग्य तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांत के कारण उनके कुंद कली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर दालिमासी प्रतीत होती जान लग होने लगती है इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करे एवं भरो भगवती उत्पुल क प्रमोदात औकया मुहर तिशम सन के युक्ते। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का में में प्रेम हो जाता हो जाता जाता है, है, है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित शरीर आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता साधकों की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के काटे के समान श्रीहरी को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है मुक्ताश्रे निर्विशयम विरक्त निर्वाण मृक्षति मन सहसा यथारे आत्मा व्यवधान मेकमे मृत गुण प्रवाह जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीपशिखा अपने कारण रूप तेजस में लीन हो जाती है वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है सोपेतया चरमया मनसो मनसोन सुख दुख उपलब्ध योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप नृत्य से अपने सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञान अपने स्वरूप में देखता था उसे अब अहंकार में ही देखता है देहम चितरम चितमु सिवरूपेतम दैवेत यथा थापर मदिरा मधान जिस प्रकार मदिरा के मद से मत पुरुष को अपने कमर पर दपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी शुभि नहीं रहती उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषों को भी अपने देह के बैठने उठने अथवा देवश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित है एव स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है अतः जब तक उसका आरंभ प्रारंभ प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है किंतु जैसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भी भली भांति जान लिया है वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्रादि के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर स्वीकार नहीं करता फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता यथा पुत्रा च पृथ्म मत प्रतीये अव्यात्मता देहाथोन्मुखादिंगा दुम्हाप्यात्मता मुखात् जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया उन जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिनगारी से स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि पृथक वास्तव में पृथक ही है भूत इन्द्रियाकरण प्रधान संहिता आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान् ब्रह्म संहिता उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतकरण के उनका साक्षी आत्मा अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है सर्वभूतानि सर्वूते सुचात्म सर्वूतामरी तान्य भूते तत्मता ता यथा ज्योतिय गुणवैसम तथा प्रकृत स्िता प्रकृति देवीं सदसदात्मका दुर्व्यभावरूपेणावति जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुध अंजद स्वेदत और उद्भिद चारो प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्न्य भाव से अनुगत देखे जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार का दिखाई देता है उसी प्रकार देव मनुष्यदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न भिन प्रकार का भाजता है अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य-कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान के अत्यंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित होता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसा चीतायाँ तृतीय स्कंधे का पिलेये साधना